इंद्र की दूती मैं उससे ही इच्छा पूर्वक प्रेरित होकर तुम्हारे स्थान पर आई हूँ। तुमने जो महान गोधन कथा किया है, उसे ग्रहण करने की मेरी इच्छा है। सबको अतिक्रमण कर जाने वाली उसी के डर से उस नदी जल ने हमारी रक्षा की, अर्थात् पहले लांघकर जाने में डर था, परंतु फिर पार हो गई और इस प्रकार मैं नदी के पार चली आई हूं। पड़ी कहते हैं हे सरमा तुम्हारा स्वामी इंद्र कैसा है कितना पराक्रम करने वाला है उसकी दृष्ट कैसी है उसकी सेना कैसी है जिसकी दूती बनकर तू इस स्थान में इतनी दूर से आई हो वह हमारा समेही मित्र आए उसको ही हम स्वामी रूप धारण करें तथा वह हमारी गौओं का पालक बने भाषार्थ सरमा बोली मै क्योंकि वह सभी लोगों का विनाशक है जिसकी दूती बनकर मैं तुम्हारे स्थान पर बहुत दूर स्थान से आ रही हूँ स्रमण शील गहरी धाराएं भी उसको छू नहीं पाती नहीं रोक सकती इसलिए हे पणिजन निश्चय ही इंद्र तुम्हें मार कर सुला देगा भाषार्थ पणि कहते हैं हे भाग्यवती शर्मा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 तुम्हारे उभय वर्गों के शरीर को ब्रह्मस्पति सुख न देवे भाषार्थ पणि कहते हैं हे सर्मा यह तेरा कोष पहाड़ों द्वारा सुरक्षित है और ये गायें अश्वों एवं अन्य धनों से पूर्ण हैं रक्षाकारी में अत्यंत समर्थ जो ये पणि लोक है, वे इस निधिकोष की रक्षा करते हैं गायों द्वारा शब्दायमान �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 तब तुझे हम भगनी की भांति अपना ही समझते हैं। तुम अब यहां से इंद्र के पास नहीं लौटना, हे सुंदरी। हम तुझे भी गोधन का भाग देते हैं, भाषार्थ। शर्मा बोली, हे पडियों, मैं भातत्त का संबंध नहीं समझ सकती और भगनी की कथा भी नहीं जानती। इंद्र एवं भयानक पराक्रमी अंगिरस ही जानते हैं। इस स्था�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 भाशार्थ मुख्य राजा सोम ने पवित्र चरित्रा बृहस्पत के स्त्री को बृहस्पति को प्रकट रीति से दिया वरुण एवं मित्र ने उसे अनुमोदन किया बाद में होम निष्पादक अग्नि हाथ से पकड़कर पत्नी को लाया भाशार्थ देव बृहस्पति कहते हैं हे बृहस्पति इसके शरीर को हाथ से ग्रहण करना योग्य ही है यह बृहस्पत की यथाविधि इसे ढूंढने के लिए भेजा गया दूत के प्रति यह अनासक्त रही जैसा बलशाली राजा का राज्य सुरक्षित रहता है वैसे ही इसका सत्वत्व सुरक्षित रहा भाषार्थ जो तत्वदर्शी सप्त ऋषि तपस्या में प्रवृत्त हुए थे उन्हें तथा प्राचीन देवों ने इसके विषय में यह कहा है कि यह अत्यंत शुद्ध चरित्रा है। ब्रह्मपत के निकट ले गई यह स्त्री पत्नी बहुत शक्तिशाली उग्र है। परम रक्षा बल पर ही, अर्थात तपस्या एवं सचरित्रता से ही निकृष्ट भी स्वेच्छ स्थान में स्थापित होता है, भाषार्थ। हे देवों सब जगह व्यापत विहसपत स्थिति के अभाव में ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सर्वत्र विचरण करता है वह देवों का एक मेव अंग बनता है इसी कारण विहसपत ने जुहु नामक पत्नी को प्राप्त किया जैसे पहले सोम के हाथ से भारिया को पाया था भाशार्थ इस प्रकार देवों एवं मानवों ने पुनः विहस्पत को उसकी पत्नी को समर्पित किया यथार्थ कृत्त करने वाले राजाओं ने भी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 दशोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे बुद्धिमान अग्नि अपनी तेज से दिप्तिमान तू मानों के घर में आज इस कार्य में प्रजलित होकर देवों की पूजा करता है हे मित्रों का सम्मान करने वाले अग्नि ज्ञानवान होकर तू देवु को हमारे इस यज्ञ में ले आ तथा शांतदर्शी एवं उत्तम चित्त वाला तू देवों का हितैषी दूत है भाषार्थ हे तनुन तनुपाथ अग्नि हे शोभनीय अग्नि यज्ञ के जाने योग्य मार्गों को मृदु से प्रकट करता हुआ तू हव्य आदि का आस्वाद ले तथा कार्यों के स्थान माननीय स्तोत्रों एवं हव्य यज्ञ से समृद्ध करता हुआ तू हमारे यज्ञ की देवों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 भासार्थ दिनों के आरंभ में प्रातः काल में इस पृथ्वी को आच्छादित करने के लिए मंत्रों चारण से पूर्व मुख करके कुश को लाया जाता है विस्तीर्ण एवं उत्कृष्ट वह कुश वेदी पर विस्तृत किया जाता है वे देवों तथा पृथ्वी के लिए सुखकर होते हैं भासार्थ जैसे श्रेष्ठ आभूषणों वस्त्रों से सजकर स्त्रियां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 यज्ञ स्थान में बैठें, वे दोनों दिव्य लोक वासिनी स्त्री की भांति बहुत गुणवती, श्रेष्ठ आभूषणादि से सुशोभित एवं युक्त तेजस्वी रूप वाली सौंदर्य को धारण करने वाली हैं। भाषार्थ, शुभ गुणों से युक्त, दिव्य होता आग्नि एवं आदित्य जो श्रेष्ठ, उत्तम वेद मंत्रों के स्तोत्रों क